आज नौ मार्च 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर हरिहिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईशावास उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले हफ्ते तक हमने आठ मंत्रों का अध्ययन पूरा किया संक्षेप में पहले जो तीन मंत्र थे वो साधक की योग्यता के अनुकूल विभिन्न स्तरों की साधनाएं थीं पहली थी ईशावास्यम इधम सर्वम जो सर्वोच्च साधना है, जो परमेश्वर के स्वरूप को एकाएक उद्घाटित देती है कि पूरा ब्रह्म ही है यह संसार और ब्रह्म को देखो तो संसार और संसार को देखो तो ब्रह्म के दर्शन होते ये सर्वोच्च ज्ञान है इस ज्ञान के अनुकूल अगर हम अपने जीवन का आचरण करने में समर्थ हैं तो हमारा और संसार में और कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता कि ये कुछ करना बाकी रहेगा लेकिन अगर हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं तो कहीं ही हम अकर्मण्यता में न गिर जाएं इसलिए उपनिषद सलाह देता है कि कुर्वर ने वह कर्म छतम समाह यानी कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने का की इच्छा करें क्योंकि अगर ज्ञान नहीं मिल पा रहा है अब या ज्ञान की योग्यता नहीं ठहरती हृदय में तो फिर इससे बेहतर कि हम किसी तामसी गड्ढे में गिरें जहाँ पर कि हम या तो अकर्मण्यता के गड्ढे में गिरें जब हम कोई कर्म न कर पाएं आलसी हो जाएं निठल्ले हो जाएं पड़े पड़े खाने की आदत पड़ जाएँ तो उस गड्ढे में न गिरें या दुष्कर्म के किसी गड्ढे में न गिरें उसके लिए वे कहते हैं कि कुर्वन ने वह कर्म आ कर्म से मतलब है आरंभिक रूप से सकाम कर्म जब योग्यता प्राप्त हो तो निष्काम कर्म और इन कर्मों को करते हुए सौ बरस जी मिलने की तमन्ना करें क्योंकि लंबी आयु होगी तो जीवन के अगले स्तर पर जब सकाम कर्म से निष्काम और निष्काम करने के बाद ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी तो जीवन के उत्तरार्ध में कभी हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ईसावास से मैं दम सलूँ यह हमारा आरंभिक तीन जो दो तीन श्लोक था तीसरा श्लोक था कि जो लोग कर्म भी नहीं करते ज्ञान के भी योग्य नहीं हैं और जो ताम प्रवृत्ति वाले हैं वो गहरे अंधकार में गिरते हैं वो गहन अंधकार में गिरते हैं उसके बाद में अगले श्लोकों में जो चैतन्य का स्वरूप समझाया गया था वैसे चैतन्य का स्वरूप समझाना आरम आसान नहीं है जैसे हम भी जानते हैं क्योंकि उसको जो समझना चाहता है उसके स्वरूप को कैसे समझाया जाए मैं सारे संसार को देख लेता हूं लेकिन मैं स्वयं को कैसे देखूं? ये सबसे बड़ी कठिन प्रश्न है अद्वैत का इसलिए उसको समझाने के लिए अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को परमार्थ को अपने स्वयं के अंदर के अंदर के अंदर जो वास्तविक मैं हूँ उसको समझने के लिए कुछ अजीब सी भाषा का उपयोग करना पड़ता है कि वो चलता भी है और नहीं भी चलता है और न चलते हुए भी तेज से तेज चलने वाले से तेज वहाँ पहुँच जाता है मन की गति असीम है लेकिन उस गति से भी पहले वो पहुँच जाता है क्योंकि वो वहाँ पर है ही हम कहेंगे कि वो क्या है ऐसा कैसा है कि वहाँ पर है ही ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई दूसरा है वहाँ कोई यहाँ कोई दूसरा है सचमुच में जो चैतन्य एक ही है पूरा ब्रह्मांड एक ही है और हम जो हिस्से करते हैं इसके वो नकली हिस्से ये हमने पिछली बार ये बात समझी थी फिर उसके स्वरूप को समझा था कि वो शुक्र है अस्नाविर है यानी उसकी स्नायु नहीं है वो शुद्ध है वो अपाप विद्यम है यानी उसको कोई पाप नहीं छूता वह आवरण है यानी जो उसमें कोई विकार नहीं आ सकता आप उसको ठोक पीट के ऐसा नहीं कर सकते जैसे सोने को आप ठोकोगे तो पतरा बना सकते हो तार बना सकते हो या किसी कांच को ठोक के उसके टुकड़े कर सकते हो तो उसमें चोट करने से कोई विकार नहीं आ सकता ये बात फिर उसमें आगे समझाई गई थी ये उसके गुणधर्म बताए गए थे अब इसके आगे फिर साधकों के बारे में वो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो बताते हैं कि जो आगे बढ़ता जा रहा है उसके अपन पहले हल्की सी भूमिका समझ लें अन्यथा ये जो आगे आने वाले हैं ये हमारे जहन में उतरना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसमें जो भाषा फिर उपयोग की गई है वैदिक काल की भाषा है और इस भाषा में कुछ ऐसा बताया गया है कि जब हम अपने सीमित दायरे में किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो हम गलत करते हैं जब तक कि समग्रता नहीं है समग्रता से कम अगर हम कुछ भी वापरते हैं चाहे ज्ञान की बात हो अगर उसमें समग्रता नहीं है इंटीग्रिटी नहीं है तो वो हमको गहरे अंधकार में पटक देगा इस बात को समझाने का ऋषियों का अपना अलग तरीका है लेकिन अपन यहां अपने बहुत साधारण बोलचाल की भाषा में उस बात को समझने का प्रयास करेंगे वो कहते हैं अंधतमा प्रवेशंती गहने अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन करते हैं ये यानी वो लोग ये अविद्यापासक जो अविद्या की उपासना करते हैं लेकिन अब चौकने की बात तो तब आएगी जब हम दूसरी दूसरी लाइन पढ़ेंगे कि तत्व भूय ते वो तेतमो यह विद्यायाम रहता तत्व भूय यानी उससे भी ज्यादा जो अविद्या की उपासना करने वाले जिस अंधकार में गिरते हैं उससे भी ज्यादा तेतमो उससे से भी ज्यादा अंधकार में गिरते हैं यह उ, वे जो विद्यायाम रहता है जो विद्या की उपासना करते हैं, अभी चौंकाने जैसी बात लगती है उनको जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधेरे में गिरते हैं लेकिन जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में गिरते हैं तो हमको ऐसा लगेगा फिर ये तो विलोम बात कह रहे हैं ये बात ऐसी हजम होने जैसे नहीं लग रही कि जो अविद्या की उपासना करे वो अंधकार में गिरे और जो विद्या की उपासना कर रहे और गहरे अंधकार में गिरे यहां पर जितने ऋषियों ने इसकी व्याख्या की है आदिशंकराचार्य जी ने व्याख्या की है उस व्याख्या में जो उसका अलग अलग भाषाओं में व्याख्याएं हैं उनका सार एक ही है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं और कर्म में ही रथ है चाहे हम कोई सा भी किसी भी किस्म का चाहे वैदिक कर्म कर रहे हों चाहे पूजा पाठ का काम कर्म कर रहे हों या दुकानदारी का कर्म कर रहे हो या का कर रहे संसार का कर्म कर रहे हों कुछ भी कर्म कर रहे हों और उसमें रथ है और हमने ज्ञान की उपेक्षा कर दी तो वो लोग अंधकार में गिरते हैं ये पहले लाइन का मतलब है कि जब हम अपना कर्म करते हुए अंधकार में गिरेंगे अगर हम उसके पीछे छिपे ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं लेकिन अगर हम ज्ञान की बात करते हैं अब ठीक से यह समझने की जरूरत है क्योंकि यह बात गुड़ है इसोटेरिक मीनिंग है इसका गहरा मतलब है कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो दो तीन बातें हो सकती या तो हम ज्ञान की बात ही करते हैं ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भूल जाते हैं ज्ञान की बातें करते हैं जैसे यहाँ पे अपन बातें कर रहे हैं और अपनी दृष्टि में जो बदलाव लाने का प्रयास हमको करना चाहिए उसके प्रति हम उसके प्रति हम गैर जिम्मेदार हो जाते हैं तो वो जो सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं ज्ञान की उपासना अलग चीज़ है और ज्ञान का जीवन में अनुसरण अलग चीज है ज्ञान की उपासना आपको गहरे अंधकार में ले जाएगी कर्म वालों से भी ज्यादा गहरे अंधकार में ले जाएगी लेकिन ज्ञान का अनुसरण जीवन में आपको उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जिस प्रकाश के लिए हम यहाँ पर प्रयासरत हैं दूसरी बात कि जब हम किसी ज्ञान की अर्हता प्राप्त कर लेते हैं जिस ज्ञान को समझ लेते हैं तो ऋषि कहते हैं कि उस ज्ञान को आप वापस इस समाज को देने के प्रति जिम्मेदारी लो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ज्ञान क्या है उसका जीवन में क्या उपयोग है और कैसे हम अपनी दृष्टि बदलें जब ये बात आपको समझ में आती है तो और लोगों का हाथ पकड़ो जो उस रास्ते पर जाना चाहते हैं लेकिन उस व्यक्ति का हाथ पकड़ने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा कैसा कर्म करना पड़ेगा कि एक गुरु को अपने शिष्य को दीक्षा देना पड़ेगी उसको समझाना पड़ेगा आप अगर कहीं ये बात समझते हो तो अपने पुत्र को अपने परिवार को ये बात समझाना पड़ेगी इस बात को ऋषि कहते हैं ये भी एक ऐसा कर्म है सांसारिक कार्य है ये आप अपना उद्धार ही कर रहे हो उतना ही पर्याप्त नहीं है लेकिन आप अपने समाज का भी उद्धार करो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लो ये सामाजिक जिम्मेदारी के उदाहरण ऋषियों ने बताया और फिर आज के जो व्याख्याकार हैं नए उन्होंने भी बताया क्या जैसे परमहंस योगानंद थे उन्होंने वर्षों तक विदेश में जाके आध्यात्मिक का ज्ञान दिया विवेकानंद वो पूर्ण ज्ञानी थे उनके गुरु की पूर्ण कृपा थी उन पर फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में कर्म किया परमहंस योगानंद इसके अलावा आप कितने भी उदाहरण दे सकते हैं, जिन लोगों ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद में संसार को ज्ञान देना उचित समझा महात्मा बुद्ध भी चाहते तो वो उनको इतना ज्ञान हो गया था उसके बाद में उनको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं थी वो बोधिवृक्ष से उठते ही नहीं उनको वही पर्याप्त था उनके लिए उनको ना उस समय भूख की चिंता थी ना प्यास की चिंता फिर भी उन्होंने फिर संसार को वो प्रकाश देने की जरूरत समझी तो कहता कि खाली ज्ञान से खाली कर्म से कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा दोनों के समुच्चय से ही आपका उद्धार हो सकता है यानी आप ज्ञान के लिए सतत प्रयास रहो और ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद आपके सांसारिक कर्तव्यों के प्रति गैर जवाबदार मत बनो आप सांसारिक कर्तव्य हैं पारिवारिक कर्तव्य हैं आपके तो उन सब कर्तव्यों को निभाते चलो क्योंकि जब आप वो कर्तव्यों को निभाओगे तभी तो वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ेगी अन्यथा कोई अगर इच्छा रखता है ज्ञान प्राप्त करने की श्रद्धालु भी है लेकिन उसे सही मार्गदर्शन देना तो जरूरी है अंतिम गुरु तो आपके भीतर बैठा है आपके अंतरात्मा के रूप में लेकिन उसे सांसारिक सहायता की जरूरत है इसलिए वो कहता है कि न तो खाली शुद्ध ज्ञान आपके काम का है न शुद्ध कर्म आपके काम का है लेकिन दोनों का समुच्चय यानी दोनों की इंटीग्रिटी दोनों की यूनियन जब होगी यानी जब आप कोई भी काम कर दो काम से पूरी तरह से मुक्त तो आप हो नहीं सकते जब आप कुछ भी कार्य करोगे संसार के क्योंकि आपका पेट है जब तक पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो जब तक आप संसार में कुछ कर्म करोगे वो जब ज्ञान पर आधारित होगा तो वो ज्ञान और कर्म का जो सम्मिश्रण है वही आपका उद्धार कर सकता है आप शुद्ध ज्ञान किसी काम का नहीं है शुद्ध कर्म किसी काम का नहीं है तो क्योंकि दोनों आपको अंधकार में ले जाएंगे एक तो वो कर्म वो है जो मात्र सकामकर्म में संसार का हमको इच्छा है पूरी करना खाली या एक वो है जो हम अपने स्वार्थपूर्ति के लिए करते हैं और ज्ञान एक वो है जिसके हम या तो सिर्फ बातें करते हैं इससे हमको अपने उद्धार से कोई सरोकार नहीं या फिर ज्ञान वो है जिसमें हम अपना उद्धार करना ही एकमात्र कर्म समझते हैं इससे हमको किसी और से लेना देना नहीं तो ऋषि कहते हैं कि इस ज्ञान के प्रकाश को अपने तक सीमित मत रखो उस ज्ञान के प्रकाश को सबको दो और साथ ही साथ उन कर्मों को भी करो जो इस जीवन में संसार में आवश्यक है कर्मों से भागने से आपको कभी भी परमेश्वर का लाभ नहीं होगा आपके संसार के जो आवश्यक कर्म हैं नित्य कर्म है नैमित्तिक कर्म है उनको आवश्यक करिए लेकिन उनमें करने की दृष्टि आपकी तब बदल जाएगी जब आप उसे ज्ञान पूर्ण न करेंगे जब आप झगड़ा भी करेंगे लड़ाई भी करेंगे तो भी वो ज्ञान सिक्त होगी ज्ञान से डूबी हुई होगी वहां पर ज्ञान क्षणभर के लिए तो उनसे अलग नहीं होगा और उस समय उस लड़ाई झगड़े में भी दिव्यता आ जाएगी अगर हम कोई संसारिक कार्य करते हैं उस संसारिक कार्य में दिव्यता तब आती है जब उस कार्य को करने वाले के व्यक्तित्व में ज्ञान अवतरित हो चुका है तो उसको जो कुछ कार्य करेगा वो कार्य जब वो कार्य जैसे गुरु डांटता भी है मारता भी है तो उसमें दिव्यता होती है। हमारे पास वो दृष्टि होना चाहिए हम उस दिव्यता को ग्रहण कर सकें अन्यथा हमको उनको छोड़ के भागना पड़ेगा अन्य देवाहूर विद्याया अन्यता विद्य या अन्य अन्य कुछ लोग ये कहते हैं विद्या विद्या के बारे में कहते हैं कुछ लोग विद्या के बारे में कहते हैं और अन्य अविद्या जो अविद्या के बारे में कहते हैं दोनों का अलग अलग परिणाम बताते हैं सुश्रुम धीरा नाम ये मस्त द्विचक्ष हमने ये बातें जो अभी कही जा रही हैं विद्या और अविद्या के बारे में ये हमने इनकी व्याख्याएं किन से सुनी है? धीरा नाम धीरा नाम धीर उसको बोलते हैं जिसने पूर्ण धैर्य से मनन किया है चिंतन किया है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है इस तरह धीर मतलब जो विद्वान है जो के क्षेत्र में समझते हैं जो विद्वान हैं उन ऋषियों ने जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया ज्ञान के लिए उन लोगों ने ये बातें कही है उनकी व्याख्याएं हमने सुनी हैं जो ऋषि लिख रहा है वो कह रहा है कि ये मेरी अपनी कुछ इसमें नहीं है शब्द जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी वाली बात कह रहा है कि विद्या वाले और अविद्या वाले दोनों की गति एक जैसी हो सकती है विद्यांश अविद्यांश द्वेदो अभयम सह अब यहाँ पर वो बात को स्पष्ट करते हैं जो अभी अपन ने समझ ली कि विद्यांश यानी विद्या भी और अविद्यांश यानी अविद्या भी यह तद वेदों उभय सह यानी जो विद्या को और अविद्या को एक साथ जानता है वेद वेद या न ज्ञान जानना ना और उभयम है ना एक साथ सह दोनों को एक साथ जानता है अविद्या मृत्यु अब द्वा है ना वो दोनों का काम कर सकता है दोनों से काम ले सकता है यानी फिर उन्होंने वही बात कही है कि दोनों में जब तक समग्रता ना हो विद्या और अविद्या में जब तक समग्रता ना हो यानी आपके कर्म और ज्ञान में जब तक समग्रता न अब वो कहते हैं कि दोनों का कैसा उपयोग होगा अविद्या मृत्यु ती यानी अविद्या से आप मृत्यु के पार जा सकते हैं विद्या मृतम स्नुत यानी और विद्या से अमृत प्राप्त कर सकते हैं अब दोनों में फर्क कि जब हम निष्काम कर्म करेंगे जैसे श्रीमद् भागवत गीता में बताया कर्म करो और उसके फल की कोई चिंता मत करो वो फल का त्याग कर रहे हैं मतलब फल मेरा अपना कुछ नहीं उसमें मेरे को तो वो करना है हैं जो मेरे मालिक का काम है उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो हम कर्म से लिप्त नहीं होते तो जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो उससे हम मृत्यु को तर जाते हैं क्योंकि मृत्यु एक वो शब्द है जो ये बताता है कि जब तक कर्म का लेखा जोखा बाकी है आप जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस चक्र से बाहर आने के लिए सबसे पहला तो आप निष्काम कर क्योंकि कर्म के बगैर आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती एक अगर जंगल में भी भागेगा तो उसको घर को त्यागने का कर्म करने ही पड़ेगा वहां पर भी कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था करना पड़ेगी कर्म से मुक्ति तो किसी संन्यासी की भी नहीं पूर्णतः कर्म से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता जब वो कर्म जब वो निष्काम रूप से करेगा उसके समस्त परिणामों को जब वो समर्पित कर देगा परमेश्वर को समर्पित कर देगा तो उस परिस्थिति में वो कर्म फल का भागी न होगा इसलिए वो उस समय मृत्यु को तर जाता है मृत्यु मृत्युंतर्द्वा यानी मृत्यु को तर जाता है यानी निष्काम कर्म करने से मनुष्य मृत्यु से तर जाता है क्योंकि उससे कर्म फल नहीं होगा कर्म तो करना मजबूरी है कर्म तो कर, करेगा हर व्यक्ति करेगा तो कर्म से मृत्यु को तिरना तब संभव है जब वो उस कर्मों को निष्काम रूप से करे उसके फल के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं हो उसका कोई आग्रह नहीं हो कि यार ऐसा ही होना चाहिए इसको क्या है अपन एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं जैसे मान लो आप दो टीम गेम खेल रही हैं क्रिकेट का मैच चल रहा है एक टीम आपकी अपने देश की एक विदेशी है तो आपका आग्रह होता है कि मेरी टीम जीते या मेरे देश की टीम को विजय प्राप्त हो तो उस समय आप खेल का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि जब वह आपकी टीम अच्छे खेलेगी तो आप आनंद लोगे जब दूसरी टीम अच्छा खेलेगी तो उस खेल का आनंद ले पाओगे वरना आप ऋणा से या ईर्षा से भर जाओगे सत्य बात है तो आप जब उस खेल को खेल की दृष्टि से देखते हो तो बोलते हैं कि हम खेल में तो इंटरेस्टेड है लेकिन उसके परिणाम में डिसइंटरेस्टेड है परिणाम के प्रति हमारी कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा ही होना हमको तो मजा आएगा कोई भी टीम खेले अच्छा खेल देखने को मिलना चाहिए तो यह है वास्तव में खेल के प्रति रुचि और अगर आपकी सिर्फ एक टीम के प्रति रुचि है तो यह आग्रह है तो आग्रह आपको बांधता है और परिणाम के प्रति आपका जब कोई आग्रह ना हो तो वो आपका मुक्तिदायक है तब आप वास्तव में खेल को खेल की दृष्टि से देख सकते हैं यह तो खेल का उदाहरण है संसार एकदम ऐसा ही है जब संसार में हमको अनुकूल होता प्रतीत होता है तो हम आनंद लेते हैं उसका और जब हमको प्रतिकूल होता प्रत, जैसे अगर हमारे एक प्रतिस्पर्धी है कि हमारी दुकान से ज्यादा दुकान चलने लगती है उसकी तो हम ईर्षा से भर जाते हैं यहां पर हम व्यवसाय का आनंद नहीं लेते और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वह देखेगा कि उसके व्यवसाय में क्या है ऐसा जो मैं सीख सकूं ताकि मेरे व्यवसाय को भी अच्छा करे उसमें ईर्षा प्रतिस्पर्धा से ज्यादा शिक्षा की बात रहेगी उसके हृदय में वो चाहेगा कि मैं शिक्षा लूँ कि इसमें क्या ऐसा है जो मैं अपने उन गुणों को अपना सकूँ ताकि संसार में मेरी भी दुकान अच्छी चले लेकिन इसके प्रति उसके हृदय के अंदर न तो ईर्षा होगी ना प्रतिस्पर्धा होगी वरना वो एक व्यावसायिक शुद्ध प्रतिस्पर्धा का आनंद लेगा ये ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है न हमारे खाली दिल के अंदर समझने की बात है वरन इससे हम अपने जिंदगी के समस्त कर्तव्यों को भी निष्ठा और दिव्यता से कर सकते दिव्यता सबसे बड़ी चीज़ है जब हम कुछ करते हैं उसमें अगर डिविनिटी है दिव्यता है तो वो कर्म ईश्वरीय कर्म हो जाता है चाहे फिर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो चाहे अपना कुछ भी कार्य कर रहे हो वो सब कुछ दिव्य हो जाता है खाना खाना भी दिव्यता से भरा होता है तो अविद्या से वो मृत्यु को तर जाता है यानी अविद्या का मतलब होता है यहाँ पर उन कर्मों को करने से जिनको वो धीमे धीमे दक्षता से करते करते निष्काम स्तर तक पहुँच गया कि उसके परिणाम के प्रति उसकी चिंता समाप्त हो गई क्योंकि आरंभ में समस्त कर्म जैसे अपन पिछली बार बात करी थी सकाम होते हैं समस्त कर्म सकाम होते हैं बचपन से पैदा होते से बच्चा जन्म स्वार्थी होता है अपना खिलौना किसी को नहीं देगा अपने मम्मी की गोद में खुद भी बैठना चाहेगा दूध के लिए रोएगा उसको हर चीज मैं अपना क्योंकि ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है यानी हमारी जीने की प्राकृतिक इच्छा है कि हम जिये ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी को कोई और छीन ले ये हमारी बहुत नैसर्गिक तमन्ना होती है कि हम जियें शायद दुनिया चाहे जिए ना जिए हम तो जिए तो इसलिए वो अपना खिलौना अपनी माता अपनी वातावरण उसमें और किसी को घुसने नहीं देगा वो बचपन से ये बातें होती है लेकिन जब वो सकाम कर्म जब वो बड़ा होता है उसके मस्तिष्क में परिपक्वता आती है तो वो कर्म उसके धीमे धीमे निष्काम होने लगते हैं पर एक कब होते हैं जब वो जागरूक जीवन के प्रति जिम्मेदार है जीवन के प्रति जागरूक है हम में से अधिकतरों में क्या गलती होती है कि हम जीवन के प्रति गैर जागरूक रवैया अपनाते हैं सो जाते हैं बस जो बचपन में थे वैसे ही हम आगे बढ़ने की किसी भी ख्वाहिश को रास्ता ही नहीं देते बस एक ही चीज़ समझते आते हैं मेरे को मिलता चला जाए बाकी सब कुछ भी होता चला जाए मैं जीव चाहे सब मर जाए जब हमारी ये स्वार्थपरक जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती है तो सकाम कर्म ही करते करते हम मरते हैं और उसके बाद में जिंदगी उन्हीं कामनाओं के अधीन अगले जन्मों में हमको फिर वही वासनाओं के जंगल में पटक देती अगर हमको वास्तव में इससे बाहर आना है मृत्यु को जीतना है तो उन कर्मों का स्वरूप ज्ञान से बदलना पड़ेगा और ज्ञान के स्वरूप तक पहुँचने के लिए कर्मों को दक्षता से करना होगा यानी एक दूसरे के पूरक हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करें और सोचें हम निठल्ले बैठे रहें हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए लेकिन ऋषि कहते हैं कि ज्ञानी होने के बाद भी आपको समस्त सांसारिक जिम्मेदारी के कर्म करना चाहिए लेकिन उसमें वो दिव्यता अपने आप आ जाएगी और उसी दिव्यता से और लोग भी उस बात को सीखेंगे समझेंगे उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे और विद्या अमृतम अश्नुते और विद्या से वो अमृत प्राप्त कर लेता है यानी उस दुष्चक्र के बाहर आने के लिए वो निष्काम कर्म करता है और उसके बाद जब वो निष्काम कर्म करके ज्ञान की योग्यता प्राप्त करता है तो उस ज्ञान के द्वारा वो अमृत प्राप्त कर लेता है यानी उसको इस जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती आदिशंकराचार्य भी कहते थे कि ज्ञानान्न मुक्ति यानी ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती आप कितने भी अनुष्ठान कर लो कितने भी कर्म कर लो लेकिन मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान के बाद में फिर आप जो कर्म करते हो वो कर्म भी आपको नहीं बांधते ये उनका स्पष्ट वक्तव्य था कि वो कर्म आगामी कर्म कहलाते ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप जो कुछ भी करते हो वो आगामी कर्म कहलाते कर्म का स्वरूप क्या है कि जो हम करते हैं वो हमारे थ पर्तल पर अंकित होता चला जाता है जिस भावना से करते हैं और यही कार्ममल कहलाता है काश्मीर शिव दर्शन में जब हम मरते हैं तो हम कर्मों का बोझ लेके मरते हैं हमारा अगला जन्म उन कर्मों में से कुछ कर्म जो हमको फल देने के लिए परिपक्व हैं, उनके अधीन होता है और वही कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं याने प्रारब्ध यानी प्रीडेस्टिनेशन जो हमारे जीवन को दिशा देता है प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन को दिशा देता है इस जीवन में हम क्या करेंगे कैसे रहेंगे कितनी विद्या मिलेगी कैसा वातावरण मिलेगा कैसा गुरु मिलेगा ये सब चीज हमारे कर्मों के अधीन होती है लेकिन कई कर्म ऐसे हैं जो हमने किए हैं लेकिन इस जन्म में उसके फल नहीं मिलने वाले वो अगले आने वाले जन्मों में मिलेंगे Osionfish. उन कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है क्योंकि हमने किए तो हैं क्योंकि एक कर्म ऐसा है जिससे मुझे छिपकली बनना है एक कर्म ऐसा है जिससे मुझे कुत्ता बनना है एक कर्म ऐसा जिसे मनुष्य जन्म ही कर सकता हूं मेरे को गुरु से मिलना है तो क्या ये तीनों एक साथ संभव है एक जन्म में संभव नहीं है कि एक जन्म में आपको गुरु मिलना है आपको पुरुष बनना है एक जन्म में आपको कुत्ता बनना है एक जन्म आपको छिपकली बनना है तो एक साथ कैसे संभव है इसलिए कई कर्म संचित होते चले जाते हैं कि इनका इनका फल बाद में मिलेगा तो वो संचित कर्म आने वाले जन्मों में फल देने के लिए चुपचाप बैठे जैसे आप कई वर्षों तक एक बीज को छिपा के रखो फिर आप जब बोगे जब हो गए आएंगे और तीसरा है आगामी कर्म लेकिन अगर आपको इस जीवन में ज्ञान के प्रति रुझान हुआ और आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित कर लिया तो इस ज्ञान से प्रारब्ध कर्म तो नहीं मरेंगे नहीं खत्म होंगे हमको जीवन में जो कष्ट भोगना है वो तो भोग नहीं है लेकिन जो संचित कर्म हैं जो आने वाले जन्मों में तकलीफ देने वाले हैं वो संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान मान लो आपको मिला पचास की उम्र में और आपकी प्रारब्ध से 80 की उम्र होने वाली है तो इन 30 वर्षों में क्या होगा इन 30 वर्षों में भी बहुत सारे काम करेंगे तो इन 30 वर्षों में जो काम होगा यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद मृत्यु के पहले उसको कहते हैं आगामी कर्म वो कर्म भी बिल्कुल नहीं बांधते वो कर्म आपको क्योंकि आपने उन कर्मों को ज्ञान की दृष्टि से किया आपकी आंखें खुली हैं आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो आप जागरूक हो उस जागरूकता में किए गए कर्म आपके किसी भी कर्मफल के अधिकारी नहीं इसलिए जब वो मरेगा तब वर्तमान जन्म के कोई कर्म समाप्त हो गए संचित कर्म समाप्त हो गए और मरते तक प्रारब्ध कर्म तो समाप्त हो ही जाते हैं प्राब्द कर्म के अनुसार तो जीवन मिलता ही है और वो समाप्त होते ही जीवन खत्म हो जाता है प्रारब्ध कर्म जैसे ही समाप्त होते हैं उसके बाद एक सांस भी आदमी नहीं ले सकता तो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए संचित कर्म समाप्त हो गए और इस जीवन में और जो हमने किया ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो आगामी कर्म के रूप में उन्होंने हम पर कोई असर नहीं करा तो मरते वक्त क्या बाकी रहा जिसकी वजह से उसको अगला जन्म मिलेगा कुछ भी नहीं क्योंकि समस्त कर्मों का हिसाब खत्म संग्रहित कर्म जो चाहे लाखों जन्मों के इकट्ठे हो जो आगे आने वाले जन्मों में आपको कष्ट देने वाले हैं वो खत्म वर्तमान जन्म के कर्मत भोगने से खत्म हो गए जो प्रारब्ध कर्मत है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो हमने कर्म किए वो आगामी कर्म के रूप में हमारे लिए फल देने के लिए उद्दत नहीं थे इसलिए मरते वक्त जब हमारा हिसाब किताब शून्य होगा तो बैलेंस शीट आगे बढ़ना संभव ही नहीं है जब सारी बैलेंस जीरो है कोई कर्म शेष नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किस बात को लेकर होगा वही व्यक्ति शिवत्वता प्राप्त करता है और अपने इस जन्म को अंतिम जन्म बनाकर परमेश्वर में विलीन हो जाता है इस ही धारणा के साथ ये ऋषि कहते हैं कि हमें उन कर्मों को निष्काम रूप से करें और ज्ञान प्राप्त करने की इसी जन्म में कोशिश करें ताकि हमारे ज्ञान से एक तक कर्म जो हमको बाद में होंगे वो हमको कर्म फल देने में असमर्थ हो जाएंगे और संचित कर्म हमारे ज्ञान प्राप्त करते ही नष्ट हो जाता है गीता जी में भी ये बात कही गई है कृष्ण भी कहते हैं समस्त ऋषि मुनि कहते हैं और ये बात आप शांत चिंतन करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ज्ञान का मतलब होता है कि हम अपनी अंतरात्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं तो इस शरीर मन बुद्धि अहंकार का ये जो पिंजरा है इसके द्वारा किए गए कर्मों की हम जिम्मेदारी नहीं लेते इससे अलग हट जाते हैं हमारे वास्तविक परिचय अंतरात्मा से हो जाता है हमारा इनर कॉन्शियस हमारा वास्तविक परिचय हमारी चेतना हमारा वास्तविक परिचय है तो ये शरीर क्या करता है इससे हमको कोई मोह नहीं ये शरीर जर्जर होता है इससे हमको कोई मोह नहीं ये मन दुखता है इससे हमको कोई चिंता नहीं ये बुद्धि नाराज होती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं क्यों क्योंकि अब हमने अपना परिचय उस शुद्ध आत्मा से जोड़ लिया है कि मैं तो ये हूँ इस मन को देखूंगा नाराज होगा प्रसन्न होगा चंचल होगा होता रहे मैं इसको देखता रहूँगा बुद्धि क्या करती है मैं उसको देखता रहूँगा ये शरीर बचपन से जवान हुआ जवान से वृद्ध हुआ वृद्ध से मृत्यु तक पहुँच गया मैं शरीर को देखता रहूँगा इससे मेरे को कभी यह मोह नहीं होगा कि काश ही नहीं ठहर जाए काश ऐसा ना हो काशी है सुंदर दिख है इन सबके प्रति मेरी कोई मोह अभिव्यक्ति नहीं होगी जब वो अपनी वास्तविक परिचय आत्मा से कर लेता तो इस शरीर से जब उसका मोह समाप्त हो जाता है और मन बुद्धि अहंकार से उसका नाता टूट जाता है उस समय उसको कैसा मोह और कैसा शोक जब वासना समाप्त हो गई समस्त जन्मों की तो उस परिस्थिति में यह जन्म अंतिम जन्म हो जाता है तो यहां पर हमारे कुछ ऋषियों ने जो दिए विलोम शब्द उनकी व्याख्या है कि जो अविद्या के रूप में हम क्या क्या शब्दों का उपयोग करते हैं और क्या बातें हैं जो अविद्या कहलाती हैं और क्या है जो विद्या कहलाती हैं। लेकिन अविद्या और विद्या का सही सामंजस्य ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है सही सामंजस्य ही वास्तविक अध्यात्म है एक का त्याग एक का पकड़ना संभव नहीं उसको हम अगली बार पढ़ेंगे लेकिन एक बार समझ लें कि शिवत्वता तब है जब धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों के ऊपर आपका बराबर से अधिकार है दोनों वर्ष से बराबर का प्रेम है आप कहो मेरे को सिर्फ संतों से प्रेम है और असंतों से घृणा है तो आपका अध्यात्मा भी अधूरा है जब तक आपकी प्रेम की चादर इतनी बड़ी नहीं है कि वो असंतों को भी साथ में समेट सके और इसी के प्रति के रूप में शिव जी का स्वरूप है कि वो भूत पिशाज सबको साथ में ले चलते हैं कि उनकी बारात के अंदर कोई खाली समझदार समझदार नहीं चलते वो भूत पिशाज और उनको भी ले चलते हैं और अपना स्वांग अपना शरीर उन्होंने प्रत्येक रूप से नेगेटिव ऋणात्मक बना रखा है डरावना बना रखा और उसके पीछे वो डरावने नहीं है वो तो अघोरे हैं अघोर का मतलब होता है जो डरावने नहीं हैं अघोर का मतलब होता है शाब्दिक मतलब जिनमें भय बिल्कुल भी नहीं है जो पूर्ण भोले हैं वही अघोर हैं हम इस शब्द को कभी कभी बहुत गलत परिप्रेक्ष्य में समझते हैं और उसके पीछे कई निहित स्वार्थ हैं लोगों के कई अलग कारण हैं लेकिन सत्य यही है कि शिव का स्वरूप सौम्य है शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारक और सौम्य तो हम जब तक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी धनात्मकता और ऋणात्मकता अच्छा और बुरा विद्या और अविद्या ज्ञान और कर्म ये भेद करते चले जाएंगे तब तक हमारा ज्ञान भी अधूरा है, है। ज्ञान की पूर्णता तभी है जब दोनों को समग्रता से समझें ज्ञान की निगाह से कर्म करें और कर्म करते वक्त सदा कामनाओं से परे रहें अपनी अंतरात्मा को अपना वास्तविक स्वरूप समझें जब ये बात हमारे हृदय में धीरे धीरे उतरते चले जाएगी तो समस्त कर्म फलों से हम मुक्त हो जाते हैं और जब हम का समस्त कर्म फलों से मुक्त होते हैं तो इस जीवन का समापन हमारे सांसारिक यात्रा का समापन हो है जब मृत्यु के पहले शिवत्वाता वो, वो है जहां हमारी बैलेंस शीट जीरो है इसलिए शिव का नाम शून्य कहते हैं शिव शून्य का नाम है यह शून्य शिव का नाम है जो हमारे आध्यात्मिक ऋषि शुरू से कहते आए कि जैसे हमने विज्ञान भैरव में भी पढ़ा का भी कहती है कि शिव तो शून्य है और शून्य इसलिए है कि वो दोनों तरफ से बराबर संसार का अगर हम ये देखें पूरा जोड़न संसार को जितने ऋणात्मकता है उतनी ही धनात्मकता है क्योंकि वो शून्य से निकली है अगर हम किसी से दस रुपए लेते हैं तो मैं दस रुपए का ऋणी हो जाता हूँ और वो लेनदार हो जाता है इसी तरीके से संसार भी है जितने ऋणात्मकता है उतनी ही धनात्मकता है और दोनों को जो समग्र रूप से समझता है वही बात बोली आती कि जो दोनों को समस्त रूप से समझता है वही वास्तविक आध्यात्मिक को समझता है वही वास्तविक ऋषि है वही वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति। तो आज हमारी चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज डॉक्टर सक्सरना साहब का जन्मदिन है उन जन्मदिन तो दो दिन पहले गया लेकिन प्रतिकोलिता हम आज ही मनाएँगे आश्रम में तो उनको बहुत बहुत बधाई और पाँच मिनट के लिए हम उनका सम्मान भी करेंगे तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं